गौतम ने कहा भगवान बुद्ध के सुप्रसिद्ध ग्रंथ धम्म पर सद्गुरु ओशो की व्याख्यानमाला एस धमोसनंतनों से संकलित प्रवचन नंबर नब्बे भातो सात दिन में पति वह युवक भगवान के चरणों में ही रुक गया उसने लौटकर भी वे 500 सौ गाड़ियां जो नदी तट पर सामानों से भरी खड़ी थी उनकी तरफ फिर नहीं देखा कैसी क्रांति हुई अभी एक दिन पहले वे गाड़ियां ही सब कुछ थीं, उनमें भरा हुआ सामान ही सब कुछ था रात सो भी नहीं पाता था वही चिंता पकड़े रहती थी कोई चोर चोरी ना कर ले कोई नौकर धोखा ना दे जाए रात में उठ उठ आता था देख देख आता था चक्कर मार आता था जिनके पास है वो कहां सो पाते जिनके पास नहीं है वो चाहे शांति से सो भी जाए जिनके पास है वो तो सो ही नहीं पाते रात कई बार अपनी बसनी को पकड़ लेता होगा फिर देख लेता होगा कि कोई चोरी तो नहीं हो गई, कोई झंझट तो नहीं हो गई रात भर गणित बिठाता होगा कि कल कैसी बिक्री करनी कहां बिक्री करनी उन गाड़ियों में ही उसका सारा संसार था आज बात बदल गई बात बदलती है तो ऐसी ही बदलती है आज सारी चाल बदल गई जीवन का ढंग बदल गया अब तक उसने बुद्ध की तरफ ना देखा था अब जब बुद्ध की तरफ देखा तो गाड़ियों की तरफ ना देखा उसके नौकर चाकर भी आए उसके सेवक आए उसके मुनीम आए उन्होंने कहा मालिक आपको क्या हो गया आप लौट चले बाजार जाने का समय हो गया ग्राहक प्रतीक्षा करते होंगे धंधे के दिन है आप यहां क्या कर रहे हैं वो हंसता था वो कहता था तुम जाओ तुम्ही फिक्र लो तुम मुझे भूल जाओ समझो कि मैं मर ही गया समझो कि मैं नहीं हूं तुम्हें जैसा करना हो कर लो बांट लेना मेरा अब कोई उस पर आग्रह नहीं रहा खबर पहुंची होगी नौकर चाकरों में कि मालिक मालूम होता पागल हो गया लगता है कि इस बुद्ध की बातों से सम्मोहित हो गया किसके चक्कर में पड़ गया बड़े चिंतित हुए होंगे सब तरह समझाने बुझाने का उपाय किया होगा लेकिन जिसके द्वार पर मौत खड़ी हो अब संसार का कोई तर्क उसे जचता नहीं सात दिन बाद मरना ही है सात दिन बाद यह गाड़ियां पड़ी ही रह जाएंगी और सात दिन बाद इन गाड़ियों में भरे सामान का क्या होगा तो अभी हो जाए जिससे मौत का ठीक ठीक स्मरण हो जाता है उसके जीवन में क्रांति आती मौत बड़ी क्रांतिकारी घटना है हमें तो याद नहीं आती मौत की हम तो अगर कभी जोतशी के पास जाते भी हैं तो यह नहीं पूछने जाते कब मरेंगे ये पूछने जाते हैं कि कहीं मौत आसपास तो नहीं जरा दूर है तो चलो हम तो हाथ भी दिखाते हैं इसी आसा में की लंबी उम्र हमारी प्रार्थनाएं लंबे आयुष के लिए होती ताकि थोड़ी देर इन गाड़ियों में इन सामानों में इन महलों में इस धन संपत्ति में और थोड़े डूबे रहे इस कीचड़ में थोड़े और डुबकियां लगा ले नहीं उस युवक ने कहा कि तुम जाओ तुम आओ मत बात खत्म हो गई मैं वही आदमी नहीं हूं जो तुम्हारा मालिक हुआ करता था वह आदमी मर गया जिसको मरना ही है वह मर ही गया ये दूसरा ही आदमी वो दिन भर बुद्ध के चरणों में बैठा रहता रात बुद्ध सो जाते तो भी उनके चरणों में बैठा रहता जिसकी मौत करीब आ रही हो उसके पास समय खोने को कहा जितना बुद्धत्व पी लो उतना बेहतर जिसकी मौत ने संदेश भेज दिया हो अब सोने की भी फुर्सत कहां है सो लेंगे फिर सात दिन के बाद जितना सोना होगा अभी तो जाग लेना है दिन भर बुद्ध को सुनता रात भर बुद्ध को गुनता वह युवक बुद्ध के चरणों में ही रुक गया और सात दिनों बाद जब मरा तो श्रोतापत्ति फल को पाकर मरा श्रोतापत्ति फल का अर्थ होता है जो ध्यान की धारा में प्रविष्ट हो गया जो उतर गया ध्यान की धारा में जो जीवन के मूल स्रोत में उतर गया स्रोतापत्ति जीवन का मूल स्रोत ध्यान है हम ध्यान से आए और ध्यान में ही हमें जाना है हम समाधि से उत्पन्न हुए हम समाधि की तरंग हैं और हमें समाधि में ही लीन हो जाना हम जिस सागर से आए हैं उसी सागर में हमें फिर वापस मिल जाना है इस भावबोध को कहते हैं स्रोतापत्ति कि मैं लहर मात्र हूं मेरा अलग कुछ होना नहीं है मैं सागर के साथ एक हूं और जिस सागर से आना हुआ है उसी में वापस लौट जाना है इसलिए मैं व्यर्थ के उधेड़ बुन में ना पड़ू मैं कोई चिंताएं ना लू मैं हूं ही नहीं तो चिंता कैसी मेरा होना अलग है ही नहीं ये जो विराट लीला चल रही यह जो विराट अस्तित्व घूम रहा है मैं इसकी एक तरंग हूं फिर कैसी चिंता चिंता तो तभी पैदा होती जब मैं सोचता हूं मैं अलग थलग मेरे ऊपर जिम्मेवारी मैं करूं तो ऐसा मैं ना करूं तो वैसा ना हो जाए मैं ऐसा करूं तो जीतूं ऐसा करूं तो हार जाऊं ऐसा करूं तो सम्मान मिले ऐसा करूं तो अपमान मिले इसमें सफलता इसमें विफलता इसमें हार इसमें जीत तो हजार चिंताएं होती कैसी जीत कैसी हार इस विराट के साथ हम एक हैं ऐसी प्रतीति जिसको हो गई उसको कहते हैं श्रोतापत्ति वह युवक मरने के पहले श्रोतापत्ति फल को पाकर मरा वह युवक धन्यभागी था मृत्यु के पहले ध्यान की धारा में जो प्रविष्ट हो जाते हैं उनसे बड़ा और कोई धन्यभाग नहीं क्यों क्योंकि मृत्यु के पहले जिन्होंने ध्यान को जान लिया फिर उनकी मृत्यु होती ही नहीं शरीर ही मरता है अहंकार ही मरता है मन मरता है लेकिन वे नहीं मरते जिन्होंने मृत्यु के पहले ध्यान नहीं जाना उनकी मृत्यु होती क्योंकि वो शरीर के साथ अपने को एक समझे बैठे जब शरीर मरता है तो वो समझते हैं हम मरे वे मन के साथ अपना तादात्म्य किए बैठे जब मन बिखरने लगता है और मन सूखे पत्तों की तरह वृक्ष से गिरने लगता है तब वे चित्कार करते हैं कि हम गए उनकी पीड़ा इतनी सघन हो जाती कि वे मूर्छित हो जाते लोग मूर्छित मरते हैं, शरीर को जाते देखकर मन को जाते देखकर उनका होश खो जाता है पीड़ा इतनी सघन होती है इस टूटने की इतने जुड़े थे और इसी को जीवन जाना था जीवन को जाते देखकर वे बेहोश हो जाते हैं। लोग बेहोश मरते हैं इसलिए मरने का जो एक अमूल्य अनुभव है वो चूक जाता है खास कोई होश न मर सके तो पता चलता है कि जो तुम्हारे भीतर बसा है वो तो कभी मरता ही नहीं देह मरती मन मरता है तुम नहीं मरते तुम शाश्वत हो तुम सदा हो जो सदा है उसी के अंग हो तुम्हारी मृत्यु हो भी नहीं सकती कोई उपाय नहीं पत्ती फल को पाकर ये युवक मरा शास्त्र कहते हैं धन्यभागी था क्योंकि मृत्यु के पहले ध्यान की धारा मिल जाए तो और क्या धन्यभाग अभागे हैं वे जो जीते तो हैं और ध्यान को कभी नहीं जान पाते अभागे हैं वे जो कभी श्रोता पत्ती को उपलब्ध नहीं होते धन कमा लेते राज्य बना लेते और भीतर दर्द के दर्द मर जाते मौत आती तो बेहोश हो जाते हैं पीड़ा में मौत को देख नहीं पाते जिसने मौत को देख लिया उसने जीवन के सार को देख लिया क्योंकि मौत की स्थिति में जीवन की परिपूर्ण सार्थकता प्रकट होती इसे ऐसा समझो कि जैसे अंधेरी रात में तारे चमकते दिन में तो नहीं चमकते दिन में तुम आकाश की तरफ देखो तारों का पता नहीं चलता तारे तो वही हैं कहीं गए नहीं हैं ऐसा मत सोचना कि तारे दिन में कहीं चले जाते रात फिर आ जाते तारे तो वही हैं लेकिन दिन में दिखाई नहीं पड़ती पृष्ठभूमि नहीं रोशनी को देखने के लिए अंधेरे की पृष्ठभूमि चाहिए इसलिए तो हम काले तख्ते पर सफेद खड़िया से लिखते ताकि दिखाई पड़ जाए सफेद दीवाल पे नहीं लिखते लिखेंगे तो सफेद दीवाल पर भी लिख जाएगा लेकिन दिखाई ना पड़ेगा जीवन में जीवन का पता नहीं चलता मौत की अंधेरी रात जब सब तरफ से घेर लेती तो जीवन का तारा चमकता है जो धनभागी हैं जो होश से मरते क्योंकि मौत की काली पृष्ठभूमि में मौत के ब्लैक बोर्ड पर उभर के आ जाता है जीवन जीवन की किरण बिल्कुल प्रगट होकर दिखाई पड़ती साफ साफ दिखाई पड़ता है कि शरीर मरण धर्म है मन मरण धर्म है मैं नहीं लेकिन इस मैं में अब कोई मैं भाव भी नहीं होता इसमें कोई अस्मिता नहीं होती कोई अत्ता नहीं होती इसलिए बुद्ध ने इस अवस्था को अनत्ता कहा अनात्मा कहा इसमें यह भी भाव नहीं होता कि मैं हूं सिर्फ होना मात्र होता है और होना इतना शुद्ध होता है कि उस पर कोई रेखा नहीं खींची जा सकती क्या कोई सीमा नहीं बनाई जा सकती कोई परिभाषा नहीं अपरिभाष्य शास्त्र कहते हैं सुबह का भूला सांझ को भी घर आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहा था ये सात दिन पहले घर आ गया देर से आया खूब देर करके आया लेकिन देर से भी कोई आ जाए तो भी आ गया सुबह का भूला सांझ भी घर आ जाए तो भूला नहीं कहा आ तो गए देर से ही सही भटक कर ही सही लेकिन आ तो गए समय के पूर्व आ गए उस युवक की मृत्यु एक दर्शन बन गई एक साक्षात्कार उस युवक ने मृत्यु का भी उपयोग कर लिया और अधिक लोग तो जीवन का भी उपयोग नहीं कर पाते मूर्छित हो तो जीवन भी आसार है जागृत हो तो मृत्यु भी असार नहीं है और यह सब घट गया केवल सात दिनों में तो ऐसा मत सोचना कि वर्षों मेहनत करें तब घटता है और ऐसा भी मत सोचना कि सात दिन में ही घट जाएगा समय से इसका कोई संबंध नहीं है। त्वरा तेजी सघनता की बात है इंटेंसिटी त्वरा हो तो एक क्षण में भी घट जाता है और त्वरा ना हो तो जन्मों जन्मों में भी नहीं घटता मेरे पास कभी कोई आ जाता पूछता ध्यान कितने दिन में लगेगा मैं उससे कहता हूं तुम पर निर्भर है ध्यान पर निर्भर नहीं ध्यान कोई ऐसी जड़ बात थोड़ी है कि इतने दिन में लगेगा ध्यान तो तुम्हारी त्वरा पर निर्भर है उस समय सदा सब की एक कहानी कहता हूं ई सब एक रास्ते से जा रहा है बूढ़ा हो गया है और एक युवक रास्ते पर आता है वो भी उसके साथ हो लेता है और वो युवक पूछता है कि नगर कितनी दूर है मैं कितनी देर में पहुंच जाऊंगा ई सब जैसे सुनता ही नहीं जैसे बहरा हो वो युवक जोर से पूछता है सोच के कि बूढ़ा शायद बहरा है वो जोर से पूछता है कि आपने सुना नहीं महान भाव मैं पूछता हूं नगर कितनी दूर है और हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे फिर भी ई सब ऐसी सुनता है जैसे अब भी नहीं सुना ये देख के कि महा वधिर है वो युवक तो तेजी से आगे बढ़ जाता है वो कोई पचास कदम आगे गया है कि ईसअप ने चिल्लाया कि रुक भाई एक घंटा लगेगा वो युवक बोला अचानक आप जिंदगी में वापस लौट आए आप कहां चले गए थे मैं दो बार पूछा चिल्ला के पूछा उसने कहा कि जब तक तुम्हारी चाल ना देख लूं कैसे कहूं गांव की दूरी गांव में कब तक पहुंचोगे तुम्हारी चाल पर निर्भर है अब मैंने तुम्हारी चाल देख ली तेज है चाल घंटे भर में पहुंच जाओगे मेरी बात पूछते हो तो मैं तो तीन घंटे लगेंगे बूढ़ा आदमी समय की बात नहीं त्वरा की बात है और यह सब घट गया केवल सात दिनों में त्वरा का प्रश्न है समय का नहीं समझ का प्रश्न है समय का नहीं साधना का प्रश्न है समय का नहीं वह अपूर्व घटना कभी तो एक क्षण में घट जाती है और कभी जन्मों जन्मों भी नहीं घटती सब व्यक्ति पर निर्भर है सब तुम पर निर्भर है कितनी प्यास कितना प्रयास सब प्यास और प्रयास पर निर्भर है कितना तुम अपने जीवन को दांव पर लगाते हो उस युवक ने पूरा लगा दिया होगा अब बचाने में कोई अर्थ भी ना था सात दिन बाद जीवन हाथ से छूट ही जाएगा उसने पूरा ही दांव पर लगा दिया होगा हम लगाते भी हैं दांव पर तो बड़ी कंजूसी से लगाते हम कभी ध्यान भी करते तो कुन कुने, -कुने। कभी प्रार्थना भी करते तो ऐसे ही कर ली प्राण नहीं रखते उस पर सारा जीवन निर्भर है ऐसा भाव नहीं करते हमारे भाव में सघनता नहीं होती कर लिया जैसे कर्तव्य था कर लिया मैंने सुना है एक धनपति, धर्म में जरा भी उस सुख न था उसकी पत्नी उस सुख थी और वो उसे बार बार कहती कि कभी तो मंदिर चलो कभी तो सत्संग करो वो कहता कर लेंगे जी कर लेंगे अभी बहुत समय पड़ा है जल्दी क्या है पत्नी सुनती चुप रह जाती उसकी आंखें गीली हो जाती क्योंकि रोज सत्संग में वो सुनती थी समय कहां है समय कहां पड़ा है ये गया जा ही रहा है पड़ा कहां है प्रतिपल हाथ से खाली होता जा रहा है और एक एक बूंद करके सागर रिक्त हो जाता है तो यह तो छोटी सी जिंदगी है ही कब चुक जाएगी पता नहीं तुम्हें पता ही ना पड़ेगा और चुक जाएगी तुम ऐसे ही बैठे रहोगे और चुक जाएगी मौत जिस दिन द्वार पर आती तो सभी लोग चौंकते हैं क्योंकि वो सोचते नहीं थे कि आने वाली जब भी मौत द्वार पर आती तो ऐसा लगता असमय आ गई अभी कहां आना था पत्नी रोती थी लेकिन फिर पति बीमार पड़ा तो पति ने कहा कि जल्दी से वैद्य को बुलाओ दवा की जरूरत है मुझे बहुत घबराहट हो रही पत्नी ने कहा छोड़ो जी बहुत समय पड़ा है बुला लेंगे पति ने कहा तू सुनती है कि नहीं अभी बुला उसकी पत्नी ने कहा लेकिन जल्दी क्या है जब धर्म कभी तो दवा अभी क्यों क्योंकि मैं तो सत्संग में सुनती हूं कि धर्म दवा है जीवन का उपचार है अगर वैद्य अभी बुलाना है तो सदगुरु को अभी नहीं बुलाना तुम तय कर लो ये जिंदगी हाथ से जाती लगती है तो वैध्य अभी चाहिए और जीवन का सर्वस हाथ से जा रहा है तो भी तुम धर्म अभी नहीं दवा अभी और धर्म अभी नहीं हमारे गणित ऐसे हैं और अगर हम कभी कर ले कर भी लेते हैं धर्म के नाम पर कुछ तो इसी में कर लेते हैं कि शायद कुछ हो कभी काम पड़ जाए चलो कर लो कौन जाने परमात्मा हो याद कर लो लेकिन जिसने यह सोच के याद किया कि कौन जाने परमात्मा हो याद कर लो वो याद कर ही ना पाएगा क्योंकि याद ऐसी मुर्दा मरी मरी नपुंसक यदि परमात्मा हो शायद एक नास्तिक को मैं भली भांति जानता हूं बड़ी किताबें लिखी हैं कभी कभी मेरे पास आते थे तो कहते थे और कुछ भी हो मुझे कोई भरोसा नहीं दिला पाता कि ईश्वर है कोई तर्क प्रमाणित नहीं होता किसी तर्क से बात समझ में नहीं पड़ती फिर अचानक वो बीमार पड़े हृदय का दौड़ा पड़ गया उनके लड़के ने मुझे खबर की कि पिताजी बहुत बीमार हैं। आपकी याद करते तो मैं भागा गया कमरे में गया तो आंख बंद करे राम राम जप रहे थे जब मैंने उनके ओंठ देखे और राम राम धीरे धीरे उनको जपते देखा तो मैं बहुत चौंका मैंने उनका सिर हिलाया उनका कर क्या रहे हो मरते सब खराब के ले रहे हो राम राम उन्होंने कहा पता नहीं अब वो कौन जाने अब इस वक्त तो कर ही लू कौन जाने मगर मैंने कहा ये बेकार होगा तुम अभी भी ये जान रहे हो कि है तो नहीं मगर शायद शायद से जो बात शुरू होती है उस पर कोई दांव थोड़ी लगाता है निश्चय पर जो बात होती है उस पर कोई दांव लगाता है जो तुम्हारे प्राणों में गहरी प्रतिष्ठित हो जाती है उस पर कोई दांव लगाता है और जो दांव लगाता है वही पाता है अगर तुम चूकते हो तो याद रखना कि चूकते इसलिए होगी दांव नहीं लगाते हो मुझसे लोग आके कहते हैं हम ध्यान करते तो हैं लेकिन होता नहीं ऐसा लगता उनकी बात से जैसे कसूर ध्यान का है कि लगाते तो हैं मगर लगता नहीं जैसे ध्यान का ही कसूर होगा उनका कसूर नहीं है अगर नहीं लगता तो बात साफ है कि तुम लगाते नहीं तुम्हारे जीवन में अभी यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं हो गई है कि तुम सब दांव पर लगा दो यह तुम्हारे जीवन में अभी जीवन मरण का प्रश्न नहीं बना है। यह तुम्हारी मुमुख्छा नहीं है शायद कुतूहल से तुम सोचते हो शायद होता हो तो देख ले शायद कुछ शांति मिले शायद कुछ आनंद मिले मिल जाएगा तो फिर आगे बढ़ेंगे लेकिन जो ऐसा सोच के जाता है उसे मिलता ही नहीं इस युवक में यह क्रांति इसलिए घट सकी क्योंकि सात दिन बाद मौत खड़ी थी अब गमाने को भी कुछ नहीं बचा था कमाने को भी कुछ नहीं बचा था उसने सब दांव पर लगा दिया सर्वस्व सौ प्रतिशत उबल गया होगा उस उबलने से ही वाष्पीभूत हो जाता है कोई उस युवक से ही भगवान ने यह गाथाएं कही थी ये गाथाएं समझने की कोशिश करना समझना जैसे तुमसे ही कहीं है क्योंकि मौत तो सभी की आनी है और समझना कि ये जो योजनाएं इस युवक ने बनाई ये तुम भी बनाते हो इस युवक को अपने से भिन्न मत मानना ये तुम्हारा प्रतीक है यही तुम कर रहे हो बैलगाड़ियां न होंगी बैलगाड़ियों में भरा सामान न होगा तो गोदाम में भरा होगा नदी तट पर तुम न ठहरे हो समय के तट पर तो ठहरे ही हो शायद वही सुंदरियां तुम्हारे मन में न घूम रही होंगी जो उस के मन में घूमती थी लेकिन कोई और सुंदरियां घूम रही होंगी शायद वैसे ही महल तुम ना बनाना चाहते हो जैसा युवक बनाना चाहता था लेकिन महल तो बनाना ही चाहते होगे इससे फर्क नहीं पड़ता यह कहानी तुम्हारी कहानी इसे तुम ऐसे समझना जैसे तुम ही हो वही युवक और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम ही हो वही युवक और यह भी मत सोचना कि तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई अब तुम युवक कैसे हो सकते हो कुछ फर्क नहीं पड़ता काम सदा जवान रहती कामना कभी बूढ़ी होती ही नहीं बूढ़ी हो जाए तो बुद्धत्व करीब आ जाए कामना सदा जवान रहती बूढ़े से बूढ़े आदमी की जवान रहती इसलिए ये जो कथा है कहती है वो युवक था वासना सदा युवा है मरते दम तक युवा रहती बूढ़ी होती ही नहीं मैंने सुना है मुला नसुद्दीन एक गांव में से गुजर रहा और एक वैश्या को निकलते देखकर उसने सिटी बजाई वैश्या ने भी कहा सब नहीं आती बाल सफेद हो गए तो मुल्ला ने जल्दी से टोपी उठा के बाल दिखाए बाल काले थे वैश्या भी हैरान हुई उसने कहा कल ही तो मैंने देखे थे कि सफेद थे तो तुमने रंग लिए रंगने से क्या होगा मुल्ला ने कहा बाल मत देख हृदय तो अभी भी काला है बाल के सफेद होने से क्या होता है हृदय अभी भी काला है वासना सदा जवान है मुल्ला बैठा है अपने छज्जे पर और जल्दी से नौकर को आवाज देता है कि फजलू मेरे दांत ले आ जल्दी कर फजलू भागा दांत लाता कहता इतनी जल्दी कि अभी कुछ खापी भी नहीं है उसने कहा कि नहीं एक सुंदर स्त्री निकलती थी सीटी बजाना चाहता अब दांत भी नहीं रहे अभी दांत भी नकली हो गए मगर सीटी तो असली आदमी के बूढ़े होने से कुछ बूढ़ा नहीं होता वासना तो जवान ही बनी रहती अस्थि पंजर रह जाते हैं फिर भी वासना जवान रहती मौत दरवाजे पर खड़ी हो जाती फिर भी वासना जवान रहती इसलिए कथा कहती युवक वो युवक था या नहीं ये बात बड़ी नहीं उसकी उम्र कितनी थी यह कथा नहीं कहती कुछ कथा इतनी कहती युवक था और वासनाओं में डूबा था तुम्हारी कथा है यह यही तुम्हारी वासनाएं भविष्य के सपने ऐसा करेंगे वैसा करेंगे जब तक आदमी संन्यास न हो जाए तब तक शिकचिल्ली होता ही है शेख चिल्ली का अर्थ यह होता है कि वो बस पानी के बबूले उठाता रहता और सोचता है कि संसार निर्मित कर रहा है बबूले फूटते भी हैं तो भी अनुभव से कुछ सीखता नहीं बुद्ध ने इस युवक को कहा कि सात दिन बचे हैं तेरी जिंदगी के और अब तू सोच ले क्या करना है स्वभावतः तुम कहोगे हमारी जिंदगी के सात दिन तो नहीं बचे कौन जाने सात भी ना बचे हो या सत्तर बचे हो इससे क्या फर्क पड़ता है इससे कुछ भेद नहीं पड़ता कि तुम कितने दिन जियोगे एक बात तय है कि मौत होने को है इस जीवन में मौत के अतिरिक्त और कोई बात सुनिश्चित नहीं है और सब चीजें अनिश्चित है धन मिलेगा नहीं मिलेगा पद मिलेगा नहीं मिलेगा चुनाव जीतोगे कि हारोगे सब अनिश्चित है मगर मौत निश्चित है गरीब की होगी अमीर की होगी हारे की होगी जीते की होगी मौत निश्चित है यह बड़ी अनूठी बात है कि इस जीवन में सिर्फ एक ही बात बिल्कुल निश्चित है और वह मौत है और सब बातें अनिश्चित है हो भी ना भी हो इस निश्चित मौत की याद दिलाने को बुद्ध कह रहे हैं इस कथा में कि उस युवक को उन्होंने कहा कि तेरे केवल सात दिन बचे इससे तुम सात दिन का हिसाब मत रखना उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही कि युवक तेरी मौत निश्चित है निश्चय का ख्याल करना कि बुद्ध ने उसकी मौत निश्चित बता दी कि यह निश्चित हो रही है यह होने वाली है ये बस सात दिन बचे तुम्हारी भी मौत निश्चित है तब तुम इन सूत्रों को ठीक से समझ पाओगे यावम ही वनियो न अनुमत्तोपि अनुमत्तोपी नारिसु पटिबद्ध मनो नूताव सोबच्छो खीर पको व माथुरी कहा उस युवक को कि हे युवक जब तक पुरुष की स्त्री के प्रति काम वासना अणुमात्र भी शेष रहती है तब तक वह वैसे ही बंधा रहता है जैसा दूध पीने वाला बछड़ा अपनी माता से बंधा रहता है इस जगत में सबस्त कामनाओं के मूल में काम वासना है और सारी वासनाएं गौण हैं। धन की आकांक्षा गौण है धन आदमी चाहता इसीलिए कि धन के माध्यम से सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष पा सकेगा पद भी चाहता इसीलिए है कि पद की आड़ में फिर वासना के खूब खेल खेले जा सकेंगे आदमी तो स्वर्ग तक इसीलिए चाहता है कि अप्सराएं उपलब्ध होंगी और हूरे उपलब्ध होंगी और गिल में उपलब्ध होंगे अगर हम आदमी की सारी वासनाओं में गौर से झांके तो सारी वासनाओं के पीछे छिपी हुई हम काम वासना पाएंगे काम वासना मूल वासना है शेष वासना है उसी की शाखाएं प्रशाखाएं स्वभावतः धनी हो तो ज्यादा स्त्रियां इकट्ठी कर सकता है तुम पढ़ते ही हो कहानियां शास्त्रों में राजाओं की हजारों स्त्रियां गरीब आदमी तो एक ही स्त्री पाल ले तो मुश्किल में पड़ जाता है पुराने दिनों में कितनी स्त्रियां हैं किसकी इसी से उसके धन का हिसाब लगाया जाता था इसलिए बढ़चढ़ के भी संख्या लिखी कृष्ण की सोलह हजार स्त्रियां यह संख्या जरा बढ़ चढ़ के लगती नहीं तो कृष्ण पागल हो गए होते यह संख्या को नहीं एक स्त्री पागल कर देने को काफी है सोलह हजार थोड़ा सोचो तो सोलह स्त्रियों का तो हिसाब भी रखना मुश्किल हो जाएगा दस पांच साल बीत जाएंगे तब एक आदि का नंबर फिर आएगा तब तक तो भूल ही चुके हो कि ये कौन है और कहां से आ गई जरा सोचो तो कि सोलह हजार स्त्रियों में घेरे कृष्ण कितने ही पूर्ण अवतार रहे हो पागलखाने में पहुंच गए होते सोलह रही होंगी मगर क्यों सोलह हजार लिखी है? लिखी इसलिए कि उन दोनों एक ही मापदंड था धनी का कितनी स्त्रियां जितनी ज्यादा हो उतना धनी स्त्री से धन नापा जाता था स्त्री को धन कहा जाता था एक स्त्री तो आदमी गरीब जरा पैसे वाला हुआ तो दस पांच और पैसे वाला हुआ तो सौ दो सौ चाहे उन स्त्रियों से उसका संबंध भी ना हो चाहे उन स्त्रियों से उसका कोई नाता भी ना हो लेकिन स्त्रियां इकट्ठी कर लेना जरूरी था जितना बड़ा रनिवास उतना बड़ा साम्राज्य